महाभारत स्त्री पर्व षष्ठोध्याय संसार रूपी वन के रूपक का स्पष्टीकरण अहो धृतराष्ट बोले वक्ताओं में श्रेष्ठ विधुर यह तो बड़े आश्चर्य की बात है उस ब्राह्मण को तो महान दुख प्राप्त हुआ था वह बड़े कष्ट से वहाँ रह रहा था तो भी वहाँ कैसे उसका मन लगता था और कैसे उसे संतोष होता था स देश क्व अनुत्रा सौ धर्म संकटे कथम वा सभी नरस्तस्मान नरस्तम महाभयान कहाँ है वह देश जहाँ बिचारा ब्राह्मण ऐसे धर्म संकट में रहता है उस महान भय से उसका छुटकारा किस प्रकार हो सकता है एतन्मे सर्वक्ष साधु चेष्टा महे तम कृपा में महते जाता तस्दुत यह सब मुझे बताओ फिर यह सब लोग उसे वहां से निकालने की पूरी चेष्टा करेंगे उसके उद्धार के लिए मुझे बड़ी दया आ रही है परलोके विदुरजने कहराजन मोक्ष के विद्वानों द्वारा बताया गया वह एक दृष्टांत है जिसे समझकर धारण करने से मनुष्य परलोक में पुण्य का फल प्राप्ता है उच्चते वनम दुर्गम हिच चैतन संसारा गहनम जैसे दुर्गम बताया गया है वह महासंसार ही है और जो यह दुर्गम वन कहा गया है यह संसार का ही ज्ञान स्वरूप है ये चे कथिताकृत कायां जो सर्प कहे गए हैं वे नाना प्रकार के रोग हैं उस वन की सीमा पर जो विशाल का नारी खड़ी थी उसे विद्वान परुष उस रूप और कांति का विनाश करने वाली वृद्धावस्था बताते है यत्र कपोपते सु देह शरीर अंत का सर्वभूता देशी नाम सर्वकार्यस नरेश्वर उस वन में जो कुआं कहा गया है वह देधारियों का शरीर है उसमें नीचे जो विशाल नाग रहता है वह काल ही है वही संपूर्ण प्राणियों का अंत करने वाला और देहधारियों का सर्वस्व हर लेने वाला है कुप मध्य चया जाता वल्ले यत्र प्रताड़े लंबते लग्नो जीविता साए के मध्य भाग में जो लता उत्पन्न हुई बताई गई है जिसको पकड़कर वह मनुष्य लटक रहा है वह देहधारियों के जीवन की आशा ही है परिसर्पति सद वक्त कुंजरो राजन स जो सं के मुखबंध के समीक्षा मुखो वाला हाथी उस वृक्ष की ओर बढ़ रहा था उसे संवत्सर माना गया है मुखानी परिचि छ ऋतु ही उसके छह मुख हैं और बारह महीने ही बारह पैर बताए गए हैं जो चूहे सदा उद्यत रहकर उस वृक्ष को काटते हैं उन चूहों को विचारशील विद्वान प्राणियों के दिन और रात बताते हैं ये ते मधुकरा सत्र का या सुता बहुसोधरा श्रवंति मधु श्रवम तां रसान और जो जो जो कही गई है वे सब कामनाएं हैं बहुत से धाराएं मधु के झरने झरती रहती है उन्हें काम रस जानना चाहिए जहां सभी मानव डूब जाते हैं एवं चक्रस्य संथारिवृत्ति चक्र पास बुधा विद्वान पुरुष इस प्रकार संसार चक्र की गति को जानते हैं इसीलिए वे वैराग्य रूपी शस्त्र से इसके सारे बंधनों को काट देते हैं इस श्री महाभारत से श्री परवड़े जल प्रदानिकवड़े धृतराष्ट्र अभिशोक कर्णे ष्ठोध्याय इस प्रकार थी महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में धृतराष्ट्र के शोक का निवारण विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ